पेज नंबर थ्री थर्टी कचकच कड़कड़ कड, कुड़ कुड़कुड़ खटखट खरखर खुरखुर गुन गुन घर घर घुर् घुर चमचम चीं चीं, झन झन, झम झम, टप टप, फुस, फुस बड़बड़ भिन भिन भुन भुन म्याऊ म्याऊ सर सर कचकचाना खटखटाना गुनगुना चटचटाना थपथपाना फुसफुसाना बड़बड़ाना पेज नंबर थ्री थर्टी टू भिन भुनभुनाना गीता ने अपनी सहेली के कान में फुसफुसाया मैंने मधुमक्खियों को सुगंधित फूलों पर भिनभिनाते देखा ची ची चिचियाना मैं मैं मिमियाना पिता बाप माता माँ अम्मा बेटा पुत्र बेटी पुत्री कन्या भाई भैया भ्राता बहन बहिन, भगनी दादा दादी ताऊ ताई चाचा काका चाची काकी पेज नंबर थ्री थर्टी थ्री फुफा फुफी बुआ चचेरा भाई चचेरी बहन फुफेरा भाई फुफेरी बहन भतीजा भतीजी भांजा भांजा भांजी भांजी, भांजी पोता पौत्र पोती पौत्री परदादा परदादी परपोता परपोती नाना नानी मामा मामी मौसा मौसी ममेरा भाई ममेरी बहन मौसेरा भाई मौसेरी बहन नाती, दोहता दोहित्र, नातिन दोहिति दोहित्री परनाना परनानी परनाती परनातिन, पेज नंबर थ्री थर्टी फोर पति खाविंद शौहर पत्नी बीवी बीबी घरवाली ससुर सास दामाद बहु जेठ जिठानी देवर देवरानी ननदोई ननद साड़ू साली साला सलहज बहनोई भाभी चार और दो छ होते हैं चार धन दो छह होते हैं चार जमा दो छह होते हैं चार को दो में जोड़ना चार ऋण दो दो होते हैं चार नफी दो दो होते हैं चार में से दो को घटाना चार गुणित दो आठ होते हैं चार जरब दो आठ होते हैं चार को दो से गुणा करना चार भाजित दो दो होते हैं चार विभाजित दो दो होते हैं चार तकसीम दो दो होते हैं चार को दो से भाग देना एकम तीन एकम तीन दुन्नी तीन दुन्नी तिया तीन तिया नौ चौके तीन चौके बारह पचे तीन पचे पंद्रह छके तीन छके अठारह सत्ते तीन सत्त्यक्कीस अठे तीन अठे, चौबीस नवा तीन नवा सत्ताईस दहा, तीन दहा, तीस